श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन श्री रामकृष्ण मनोमोहन के घर पर केशवसेन राम सुरेंद्र आदि के संग में श्री मनोमोहन का घर तेईस नंबर सिमुलिया स्ट्रीट सुरेंद्र के मकान के पास है आज है शनिवार तीन दिसंबर अठारह सौ इक्यासी ईस्वी श्री रामकृष्ण दिन के लगभग चार बजे मनोमोहन के घर पधारे हैं मकान छोटा सा है दो दुमंजिला छोटा सा आंगन भी है श्री रामकृष्ण नीचे मंजिले के बैठक खाने में बैठे हैं यह कमरा गली से लगा हुआ ही है भवानीपुर के ईशान मुखर्जी के साथ श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं ईशान आपने संसार क्यों छोड़ा शास्त्रों में तो संसार आश्रम को श्रेष्ठ कहा गया है श्री राम कृष्ण क्या भला है और क्या बुरा यह मैं नहीं जानता वे जो कुछ कराते हैं वही करता हूँ जो कहलाते हैं वही कहता हूँ ईशान सभी लोग यदि गृहस्थी को छोड़ दें तो ईश्वर के विरुद्ध काम करना होता है श्री राम सभी लोग क्यों छोड़ेंगे और क्या उनकी यही इच्छा है कि सभी लोग पशुओं की तरह कामनी कांचन में मुँह डोबो कर रहे हैं क्या और कुछ भी उनकी इच्छा नहीं है क्या तुम सब कुछ जानते हो कि क्या उनकी इच्छा है और क्या नहीं तुम कहते तो हो कि उनकी इच्छा है गृहस्थी करना जब स्त्री पुत्र मरते हैं उस समय भगवान की इच्छा क्यों नहीं देख पाते जब खाने को नहीं पाते उस समय दारिद्र्य में भगवान की इच्छा क्यों नहीं देख पाते माया जानने नहीं देती कि उनकी क्या इच्छा है उनकी माया में अनित्य नित्य जैसा लगता है और फिर नित्य अनित्य सा जान पड़ता है संसार अनित्य है अभी है अभी नहीं परंतु उनकी माया से ऐसा लगता है कि यही ठीक है उनकी माया से मैं करता हूं ऐसा बोझ होता है और ये सब स्त्री पुत्र भाई बहन माँ बाप घर बार मेरे ही हैं ऐसा ज्ञात होता है माया में विद्या और अविद्या दोनों हैं अविद्या माया भुला देती है और विद्या माया ज्ञान भक्ति साधु संग, ईश्वर की ओर ले जाती है उनकी कृपा से जो माया से परे चले गए हैं उनके लिए सभी एक से हैं विद्या अविद्या सभी एक जैसी है गृहस्थ आश्रम भोग का आश्रम है और फिर कामनी कांचन के भोग में रखा हो क्या है रखा ही क्या है मिठाई गले के नीचे उतर जाते ही याद नहीं रहती कि खट्टी थी या मीठी परंतु सब लोग क्यों त्याग करेंगे समय हुए बिना क्या त्याग होता है भोग का अंत हो जाने पर तब त्याग का समय होता है जबरदस्ती क्या कोई त्याग कर सकता है एक प्रकार का वैराग्य है जिसे कहते हैं मर्कट वैराग्य हिम बुद्धि वालों को वह वैराग्य होता है जैसे विधवा का लड़का माँ सूत गुजर गुजर करती है लड़के की मामूली नौकरी थी वह भी अब नहीं रही तब वैराग्य हुआ गेरुआ वस्त्र पहना काशी चला गया फिर कुछ दिनों के बाद पत्र लिख रहा है मुझे एक नौकरी मिली है दस रुपए माहवारी वेतन है उसी में से सोने की अंगूठी और धोती कमीज खरीदने की चेष्टा कर रहा है भोग की इच्छा जाएगी कहाँ